आज वेद स्वाध्याय के अंतर्गत यजुर्वेद का एक मंत्र पढ़ा गया आज के मंत्र में भी एक विद्वान बोल रहा है और सामान्य लोगों को संदेश दे रहा है मंत्र में बताया है न तम विदाथ विद्वान सामान्य लोगों से कहता है हे मनुष्यों आप लोग उस ईश्वर को नहीं जानते तम उस ईश्वर को नदा थ नहीं जानते किस ईश्वर को नहीं जानते इमा जजान जिस ईश्वर ने इन सब प्रजाओं को उत्पन्न किया है संसार के जड़ और चेतन पदार्थ जिस ईश्वर ने उत्पन्न किए हैं उस ईश्वर को तुम लोग नहीं जानते फिर क्या बताया अन्य युषमाकम अंतरम आपके अंदर बैठा है आप सबके अंदर बैठा है ईश्वर और आप उसको नहीं जानते और अंतरम बभू आपके अंदर बैठा हुआ भी वो आपसे दूर है कल प्रश्न बताया था ना ज्ञान की दूरी ईश्वर से हमारी दूरी कौन सी है ज्ञान की।, की दूरी है स्थान की दृष्टि से तो हमारे अंदर ही बैठा है फिर भी ज्ञान की दृष्टि से बहुत दूर अंतरम बभु इसका एक अर्थ हो गया आपके ज्ञान की दृष्टि से ईश्वर आपसे बहुत दूर स्थान की दृष्टि से तो आपके अंदर ही कहीं दूर नहीं और इसका दूसरा अर्थ है अंतरम बभु ईश्वर संसार के पदार्थों से भिन्न है अन्य अन्य वो संसार के पदार्थों से मतलब जीव और प्रकृति इन दोनों से वो भिन्न सत्ता रखता है जीव और ब्रह्म एक नहीं है संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि आत्मा सो परमात्मा आत्मा और परमात्मा एक ही चीज है ऐसा मानते हैं क्यों मानते हैं उनको भ्रांति है अविद्या है क्यों हो गई भ्रांति इसलिए हो गई कि कुछ कुछ बातें ईश्वर की और आत्मा की मिलती हैं आपस में मिलती जुलती बातें जब कहीं कहीं कुछ पदार्थों की बातें कुछ उनके गुण आपस में मिलते जुलते हों तो कई बार भ्रांति हो जाती है आत्मा जड़ है या चेतन चेतन ईश्वर जड़ है या चेतन, चेतन। दोनों चेतन तो यह समानता हो गई अब यह समानता होने के कारण लोगों को भ्रम हो गया कि आत्मा परमात्मा एक ही है आत्मा भी चेतन है ईश्वर भी चेतन है आत्मा अनादि है या उत्पन्न हुआ था अनादि और ईश्वर अनादि है या नहीं है वो भी अनादि है दोनों अनादि तो दोनों एक ही चीज है ऐसा लोगों को भ्रम हो गया फिर वो ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी कल्पित कर लेते हैं जैसे समुद्र की एक बूंद होती है पानी समुद्र का पानी एक बूंद वो समुद्र का अंश है और फिर वो अंत में समुद्र में ही लीन हो जाती है ऐसे ऐसे बहुत सारे दृष्टांत बना रखे हैं लोगों ने तो वो कहते हैं जैसे समुद्र की बूंद समुद्र का ही अंश है और अंत में समुद्र में ही लीन हो जाएगी ऐसे ही आत्मा भी ईश्वर का अंश है और वो अंत में जब प्रलय होगी या मोक्ष होगा तो मोक्ष के समय वो ईश्वर में ही लीन हो जाएगा ऐसे बहुत सारे उदाहरण देते हैं एक तो ये उदाहरण हो गया फिर एक ये उदाहरण देते हैं कि ये जो जगत है ये सब भ्रांति है ये जगत भी कोई अलग सत्ता नहीं है जगत की ब्रह्म ही है जो आपको जगत के रूप में दिखता है ये भी भ्रांति है आप इस जगत को जगत मानते हैं यह भ्रांति है तो फिर सत्य क्या है ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है ये जगत नहीं है केवल आपको दिख रहा है कुछ नहीं है ये ब्रह्म ही है आपको जगत के रूप में दिख रहा है उसके लिए उन्होंने दृष्टांत बना लिया जैसे रस्सी हमको सांप के रूप में दिखती है सांप तो होता नहीं होती तो रस्सी और दिखती है सांप तो जैसे रस्सी में सांप का भ्रम होता है ऐसे ब्रह्म में जगत का भ्रम हो गया आपको भ्रांति होगी कि ये जगत है, है ये ब्रह्म ऐसा फिर एक और उदाहरण देंगे कि स्वप्न में आप देखते हैं हाथी है घोड़े हैं महल हैं और हवाई जहाज है और ये सब पर्वत है नदियां हैं समुद्र है ऐसी बहुत सारी चीजें आपको स्वप्न में दिखती हैं और होता कुछ भी नहीं जब वहां खुलती है तो दिखता हम तो बिस्तर पर लेटे हैं कहां समुद्र है कहां फाथी है कहां घोड़े हैं कहां महल है कुछ भी नहीं ये सब भ्रांति थी सब झूठ था तो जैसे स्वप्न में बहुत सारी चीजें दिखती हैं भ्रांति के रूप में वहां होता कुछ नहीं ऐसे ही ये जगत है कुछ नहीं आपको स्वप्न के समान ये भ्रांति रूप जगत आपको जगत के रूप में दिख रहा है वास्तव में है तो ब्रह्म ऐसे ऐसे बहुत सारे उन्होंने दृष्टांत बना बना करके ये सिद्धांत फैला दिया भारत से अमेरिका तक सारी दुनिया में यह फैला दिया कि ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या यह जगत भगत कुछ नहीं है केवल एक ब्रह्म ही है और कुछ नहीं और जो जीव वो ब्रह्म का वो अंश है जीव का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं एक दिन ऐसे ही प्रवचन कर रहा था कोई सन्यासी जो कह रहा था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या और उनका एक और सिद्धांत है अहम ब्रह्मास्मि यह भी सुना होगा आपने तो वो सन्यासी मंच पर खड़ा होके मैं तो बैठ के बोल रहा हूं वो खड़ा होके बोल रहा था स्टैंडिंग माइक पर अहम ब्रह्मास्मि ऐसा उसने उपदेश दिया तो जैसे आप लोग बैठे श्रोता उनमें एक और सन्यासी बैठा था जैसे ये बैठे चौमी जी तो जब उसने कहा अहम ब्रह्माषमी तो वो सन्यासी उठकर आया और मंच में चढ़ गया और चालू प्रवचन में उसको ऐसे जकड़ लिया सन्यासी वक्ता को जो कह रहा था अहम ब्रह्मास्म ऐसे उसने जकड़ लिया उसने कहा भाई मुझे छोड़ो मुझे क्यों पकड़ लिया मैं प्रवचन कर रहा हूं मुझे क्यों परेशान करते बोले नहीं छोड़ूंगा नहीं छोडूंगा क्यों नहीं छोड़ोगे तो उस सन्यासी ने कहा मैं चालीस साल से ब्रह्म की खोज कर रहा हूं आज मिल गया आज नहीं छोड़ूंगा <laughs> आज मिल गया आज नहीं छोड़ूंगा उसने कहा बाबा मेरा पीछा छोड़ मैं ब्रह्म नहीं हूं मेरा पीछा छोड़ दो पांच दस सेकेंड में समझ में आ गया मैं ब्रह्म हूं या क्या हूं तो ऐसी ऐसी भ्रांतियां फैला रखी हैं लोगों ने ब्रह्म अलग चीज है ये ठीक है कोई चीजों में दो बातें कुछ दो चार बातें मिलती जुलती होती हैं कुछ बातें मिलती जुलती होने से ये नहीं सिद्ध हो जाता कि वो दोनों वस्तु एक है जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं अग्नि जड़ है या चेतन पानी जड़ है या चेतन दोनों जड़ है ना क्या अग्नि और पानी एक वस्तु है नहीं। फिर भी अलग अलग है इतनी समानता तो है पानी भी जड़ है अग्नि भी जड़ है और पृथ्वी भी जड़ है क्या तीनों एक वस्तु है बिल्कुल नहीं तो इस समस्या को सुलझाने के लिए महर्षि कणार जी ने बहुत अच्छी सहायता दी। उन्होंने एक दर्शन लिखा जिसका नाम है वैशेषिक दर्शन क्या नाम वैशे दर्शन वैशेषिक दर्शन में उन्होंने समझाया कि वस्तुओं को ठीक से पहचानना सीखो बहुत सारी वस्तुओं में कुछ कुछ बातें मिलती जुलती हैं और उन सब वस्तुओं में कुछ ना कुछ अंतर भी होता है कुछ समानता होती है कुछ भिन्नता होती है जो समानता होती है उसको बोलते हैं साधारण में। क्या बोलेंगे साधारण साधारण में। समान धर्म मिलती जुलती बातें और जो अंतर होता है उसको बोलते हैं वैधर्म वैधर्म मतलब भिन्नता डिफरेंसिस सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी और डिफरेंस तो कहीं भी पदार्थों में कुछ ना कुछ समानता तो होती है यदि आप केवल समानता को देखेंगे तो आप भ्रांति में पड़ेंगे आपको तत्व नहीं होगा आप ठीक से वस्तु को नहीं पहचानेंगे किसी भी वस्तु को ठीक से पहचानने के लिए उसको दूसरी वस्तुओं के साथ मिलाकर देखना चाहिए तुलना करके देखनी चाहिए कि इसमें और दूसरी वस्तु में क्या क्या समानता है और क्या क्या भिन्नता है केवल समानता को देखेंगे तो आप भ्रांति में पड़ेंगे तो समानता भी देखें और भिन्नता भी देखें अंतर भी देखें जब आप दोनों चीज देखेंगे तो आप नहीं भटकेंगे फिर आपको ठीक ज्ञान हो जाएगा तो अग्नि पानी और पृथ्वी ये तीन पदार्थ हैं। इन तीनों में समानता है ये तीनों जड़ हैं। हां या ना, तीनों जड़ हैं। पर भिन्नता क्या है पृथ्वी ठोस है और पानी लिक्विड है है ना और अग्नि गर्म है पानी ठंडा है अग्नि गर्म है दोनों में अंतर है ना सब पानी ठंडा है अग्नि गरम है और पृथ्वी सामान्य है न गर्म है न ठंडी जब पृथ्वी के साथ अग्नि जुड़ती है तो वो गरम हो जाती है और जब पानी जुड़ता है तो वो ठंडी हो जाती है अभी देखना दिसंबर जनवरी में ठंड पड़ेगी फिर आप नंगा पांव नहीं रख पाएंगे जमीन पर ठंडी लगेगी फिर तो चप्पल पहनो जुराब पहनो ठंडी लगती है वो ठंडी कहां से हो गई अब तो ठंडी नहीं है इतनी तो दिसंबर जनवरी में जब ठंड पड़ती है पानी हो जाता है बढ़ जाता है पानी तो पृथ्वी के साथ पानी के संयोग से पृथ्वी ठंडी हो जाती है और आजकल मई जून जुलाई में धूप पड़ती है बहुत तेज तो अग्नि के संपर्क से पृथ्वी गर्म हो जाती है जब बहुत तेज गर्म हो जाती है तब भी पाव नहीं रखा जाता कोई चप्पल पहनो नहीं तो पाव जलते हैं तो अग्नि गर्म है पानी ठंडा है पृथ्वी सामान्य है ना गर्म है ना ठंडी वो अग्नि और जल के संयोग से गर्म ठंडी होती रहती है अब ये तीनों में अंतर देखिए तो आपको पता चल जाए कि तीनों अलग अलग चीजें पृथ्वी अलग है पानी अलग है अग्नि अलग है तीनों अलग अलग है तो इसी तरह से जीव और ब्रह्म इनमें भी कुछ बातें समान है मिलती जुलती है पर कुछ बातें अलग अलग, अलग भी है उनमें अंतर भी है वो भी देखना चाहिए तो आपको भ्रांति नहीं होगी तो जैसे ईश्वर चेतन है आत्मा भी चेतन है चेतन का मतलब है जिस वस्तु में ज्ञान गुण हो कौन सा ज्ञान जिस वस्तु में ज्ञान गुण होगा वो चेतन ईश्वर में भी ज्ञान है आत्मा में भी ज्ञान है दोनों चेतन है लेकिन ज्ञान में बहुत अंतर है ईश्वर में पूरा ज्ञान है और जीवात्मा में बहुत थोड़ा सा है और ईश्वर का सारा ज्ञान शुद्ध है अब जीवात्मा में बहुत सारी भ्रांतियां हैं अशुद्ध है कहीं भ्रांति है कहीं संशय ईश्वर में कोई संशय नहीं है कोई भ्रांति नहीं है उसका सारा ज्ञान पूर्ण है और शुद्ध है जीवात्मा का ज्ञान बहुत थोड़ा है और बहुत सारा अशुद्ध है जीवात्मा का अपना ज्ञान बहुत थोड़ा सा है बाकी सारा सीखता है वो और ईश्वर कहीं से कुछ भी नहीं सीखता उसका सीखने का कोई काम ही नहीं उसके पास पहले ही पूरा ज्ञान है तो दोनों में ज्ञान होते हुए भी दोनों में अंतर है इससे पता चलेगा कि ईश्वर अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है जैसे पानी और अग्नि एक गरम है एक ठंडा है तो जीव अल्पज्य जी है ईश्वर सर्वज है अच्छा जीव दुखी होता है या नहीं होता होता है और ईश्वर दुखी होता है क्या नहीं। देखो अंतर है ईश्वर कभी दुखी नहीं होता दुनिया में कुछ भी उठा होती रहे आग लगती रहे तोपे चलती रहे बम फूटते रहे ईश्वर कभी भी दुखी नहीं होता और जीवात्मा बेचारा दुखी हो जाता है छोटी छोटी बात में दुखी हो जाता है किसी ने उसकी बात नहीं मानी हो दुखी हो तो ईश्वर दुखी नहीं होता और जीवात्मा दुखी होता रहता है अच्छा ईश्वर घोटाले करता है क्या <laughs> <नहीं>। <laughs> जीव <रोग> करता है <laughs> रोज अखबार में टेलीविजन में समाचार आते रहते हैं आज ये कोयले घोटाला हो फिर तो का घोटाला हो फिर घासचारे का हो गया फिर कोई हो गया रोज घोटाले होते रहते तो जीवात्मा घोटाले करता है ईश्वर घोटाले नहीं करता जीवात्मा आतंकवाद फैलाता है ईश्वर आतंकवाद नहीं फैलाता जीवात्मा झूठ बोलता है ईश्वर झूठ नहीं बोलता जीवात्मा चोरी करता है ईश्वर चोरी नहीं करता जीवात्मा कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है ईश्वर सदा सुखी रहता है अब बताइए कितना अंतर है या नहीं आगे ना तो ये लोगों की भ्रांति है जो कहते हैं जीव ब्रह्म कांश है दोनों एक ही है अच्छा जो अंश कहते हैं जरा उसका भी हिसाब किताब सुनिए मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा सा तरबूज है और हमने चाकू लेकर उसका एक अंश काट के अलग कर दिया तरबूज का अंश जो तरबूज का अंश होगा वो तरबूज ही रहेगा या केला बन जाएगा तरबूज रहेगा तरबूज का अंश तो तरबूज ही होगा तो ईश्वर का अंश क्या होना चाहिए क्या आप लोग ईश्वर है फिर कहा अंश आप अंश होते तो आप भी कहते हा मैं भी ईश्वर हूं ईश्वर का ईश्वर जैसे तरबूज का तरबूज पर आप खुद ही मना कर रहे हैं हम तो ईश्वर नहीं है इससे सिद्ध हो रहा है कि हम ईश्वर के अंश नहीं है एक दिन जूनागढ़ में मुझे किसी ने कहा मैं प्रचार के लिए गया हुआ था तो वहां किसी ने कहा गुरु जी आज ये पर थोड़ी व्याख्या समझा दे ये क्या लोग मानते हैं जीव ब्रह्म का अंश है और ऐसा ऐसा सारा जो मैं सुना रहा हूँ ये टॉपिक उसने मुझे कह दिया मैंने कहा ठीक है सुना देता हूं तो वहां पर मैंने एक बात और सुनाई कुछ ये बातें भी सुनाई कुछ और ये भी सुनाई मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि जो लोग कहते हैं जीव ब्रह्म का अंश है ऐसा जो मानते मान लीजिए हमारे पास एक रेलगाड़ी और उस एक रेलगाड़ी के हम एक अंश कर दे अंश मतलब टुकड़ा एक रेलगाड़ी के एक हजार टुकड़े कर दे तो इतने टुकड़े करने पर वो रेलगाड़ी बचेगी या नष्ट हो जाएगी नष्ट हो जाएगी खेर मैंने पूछा खरा जीव कितने है? एक हजार है दो हजार बीस हजार कितने है? जीव तो असंख्य सारे जीव तो असंख्य हम तो गिन भी नहीं सकते बहुत ज्यादा है और आप ये मानते कि जो जीव है वो ब्रह्म कांश तो इसका अर्थ हुआ कि ब्रह्म के असंख्य टुकड़े हो चुके हैं थोड़ी देर के लिए मान लें कि जीव ब्रह्म का अंश है तो इसका अर्थ हुआ कि ब्रह्म के असंख्य टुकड़े हो गए अब जब रेलगाड़ी के एक हजार टुकड़े कर दिए तो रेलगाड़ी नष्ट हो गई और ब्रह्म के जब असंख्य टुकड़े कर देंगे तो ब्रह्म बचेगा या नष्ट हो जाएगा क्या होगा नष्ट हो जाएगा अब आप इस बात को मानने के लिए तैयार है कि ब्रह्म नष्ट हो चुका है नहीं है ना तो कहां हुआ अंश यदि आप अंश मानेंगे ब्रह्म के इतने अंश हैं सारे जीव ब्रह्म का अंश हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा ब्रह्म के असंख्य टुकड़े हो चुके और ब्रह्म तो खत्म हो गया कब का और ब्रह्म कम का जब हो गया, जब उसके टुकड़े खत्म हो गया और जब से वो खत्म हो गया तो दुनिया कौन चला रहा अब इसका उत्तर देना आपको भारी पड़ जाएगा आपके पास कोई उत्तर नहीं बचेगा दुनिया कौन चला रहा है काट भी नहीं सकता नहीं सकता हाँ तो इसलिए यह मानना गलत है कि जीव ब्रह्म का अंश है जीव अलग चीज है ब्रह्म अलग चीज है दोनों अलग दोनों के गुण अलग हैं अच्छा फिर फिर मैंने एक अद्वैतवादी से पूछा वो अच्छे पीएचडी थे डॉक्टरेट थे संस्कृत के बड़े विद्वान थे और वो अद्वैतवादी थे यहां गांधीनगर में मुझे मिले तो मैंने पूछा जी आपने पढ़ाई लिखाई की बोले हाँ क्या किया बोले पीएचडी किस सब्जेक्ट में बोले अद्वैतवाद में कहा से की बालाजी तिरुपति यूनिवर्सिटी से मैंने कहा अच्छा मेरा एक प्रश्न है आपके वेद उपनिषद वेदांत में जो आप अद्वैतवाद मानते हैं उस सिद्धांत के अनुसार ये बताएं कि ब्रह्म अखंड है या खंड खंड समुदाय है हाँ जी आपका क्या उत्तर है ब्रह्म अखंड तत्व है या अनेक खंडों का समुदाय है अखंड तो वे दोनों उपनिषद दो में सब जगह उसको अखंड बताया और एक ही बताया मैंने कहा जब ब्रह्म अखंड है तो उसके टुकड़े कैसे हो गए अखंड किसको कहते हैं जिसका खंड हो ही नहीं सकता अगर टुकड़े हो गए तो फिर अखंड नहीं है पर आपका शास्त्र तो बोलता है ब्रह्म अखंड एक ही अखंड एक ही तत्व है ब्रह्म तो उसका अखंड हो ही नहीं सकता तो हम उसके जीव अंश कैसे हो गए तो उनसे दो ढाई घंटा खूब बातचीत चली और ढाई घंटा खूब बातचीत चली पीएचडी थे वो और फिर ढाई घंटे के बाद कहने लगा गुरुजी आपने हमारी सारी पीएचडी फेल कर दी <laughs> हमने जिस टॉपिक पे पीएचडी करीव अलग है और ये संसार भी सत्य है ये मिथ्या नहीं है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या एक व्यक्ति मुझसे कहने लगा जी जगत तो मिथ्या है कभी कभी ट्रेन में ऐसे लोग बातचीत छेड़ देते तो एक व्यक्ति कहने लगा ट्रेन में जी जगत तो मिथ्या है मैंने कहा अगर आप ऐसा मानते हैं तो जो रोटी है रोटी वो जगत का हिस्सा है या जगत से बाहर है hmm. बोले नहीं रोटी भी जगत का हिस्सा है तो मैंने कहा जगत सच्चा है, या मिथ्या है? बोले मिथ्या है तो मैंने कहा रोटी सच्ची है, मिथ्या है? बोले मिथ्या है. तो मैंने कहा आज से रोटी खाना बंद करो <laughs> क्यों <guit quirky> <laughs> <laughs> खाते मिथ्या रोटिया क्यों खाते <laughs> <laughs> बोलो जी मिथ्या रोटी खाना आज से बंद कर देंगे योगेश जी बंद करेंगे प्रैक्टिकल पूछ रहा हूँ क्या बंद कर देंगे नहीं करेंगे इसका मतलब तो रोटी सच्ची है मिथ्याए तो क्यों खाओ फिर एक को मैंने कहा चाहिए क्या है बोले दीवार मैंने कहा दीवार में सर टकराओ पता चलेगा मिथ्या है या सच्ची है अभी पता चल जाएगा सर फूटेगा तो पता चलेगा ये मिथ्या है की सच्ची है भूख लगती है खाना खाते है और सामने से गाड़ी आती है ट्रक आता है बस आती है तो बच के चलते हैं कभी ऊपर ठोकना दे चढ़ा दे गाड़ी ये मिथ्या नहीं है तो कहना लगे जी वो उदाहरण का क्या हुआ जो स्वप्न विथ्या बता रहे थे स्वप्न में हाथी घोड़े महल सब कुछ दिखता होता कुछ भी नहीं मैंने कहा अच्छा आपको ये कब पता चला कि ये स्वप्न था बोले जब स्वप्न खत्म हो गया और जागरण में आए तो पता लग गया कि ये स्वप्न मिथ्या था हाथी घोड़े कुछ भी नहीं वहां तो बिस्तर है अपना तो मैंने कहा जब स्वप्न से बाहर आए जागरण में आए स्वप्न अवस्था अलग जागरण अवस्था अलग जब आप स्वप्न को छोड़ के उससे बाहर निकले जागरण में तब पता चला वो मिथ्या था तो अब जो जागरण है इससे बाहर कब निकलोगे कहा निकलोगे जब ये पता चलेगा जागरण भी मिथ्या है और कोई अगली स्थिति बताओ अब चुप अब जागरण से बाहर कहा निकलेंगे दूसरी कोई अवस्था है नी जहा जाकर ये पता चल जाएगी ये जागरण भी मिथ्या था तुरी है, तुरी है। अब तो ये कौन सी है? तुरी तुरी है। वो तो समाधि है तो अवस्था है वो समाधि अवस्था है समाधि में तो शास्त्र में लिखा है कि जैसा है वैसा दिखता है तो ब्रह्म अलग है वो ब्रह्म अलग दिखता है आत्मा अलग है वो आत्मा अलग दिखता है अवस्था में तो ये होता है तुरी अवस्था में जाके जागरण मिथ्या सिद्ध नहीं होता तुरी अवस्था में जाकर भी यही सिद्ध होता है कि जागरण सत्य है अच्छा कोई व्यक्ति स्वप्न अवस्था में तलवार लेके किसी की गर्दन काट दे तो उस पर मुकदमा चलेगा और जागरण में काट के दिखाओ हिम्मत हो तो पता चल जाएगी मिथ्या है कि सत्य तो ये जागरण अवस्था ये स्वप्न के समान मिथ्या नहीं है यहाँ सब कुछ सच्चा है प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ये सारी बातें सत्य सिद्ध होती हैं इतना बड़ा दर्शन लिखा न्याय दर्शन वो यही तो कह रहा है सत्य क्या और झूठ क्या इसके परीक्षा प्रमाण से होती है आपके कहने से थोड़ी होती है मेरे कहने से नहीं होती आप कुछ भी कह दें आपकी बात ऐसे थोड़ी मान लेंगे प्रूव करना पड़ेगा प्रमाण देना पड़ेगा अब ये मनीष जी कहने लगे मैं दिल्ली का सीएम हूं मान लो ऐसा कहने लगे तो ऐसे थोड़ी कोई मान लेगा प्रमाण देना पड़ेगा ना मैं दिल्ली का सीएम तो ऐसे कुछ भी कह दो वो कोई बात महत्व की नहीं है कोई मूल्यवान नहीं है जब तक आप उसको प्रमाण से तर्क से सिद्ध नहीं कर सकते तब तक, तक वो बात झूठ है तो ब्रह्म भी सत्य है जगत भी सत्य है और जीवात्मा भी तीनों वस्तु सत्य है तीनों अनादि है तीनों के गुण धर्म अलग अलग है ब्रह्म सर्वज्ञ है जीवात्मा अल्पज्ञ है और प्रकृति अज्ञ है उसमें ज्ञान है ही नहीं वो जड़ प्रकृति है इस तरह से तीनों के गुण अलग हैं, तीनों वस्तुएं अलग हैं, तीनों की अनादि सत्ता है वेदों में सारे प्रमाण लिखे हैं तो बात चल रही थी मंत्र में न कम विदाथ तुम उसको नहीं जानते य इमा जजान जिसने ये सारे ब्रह्मांड के जड़ चेतन पदार्थ उत्पन्न किए अन्य युषमाकम युश्वा, तुम सब जीवात्माओं से वो भिन्न है उसकी सत्ता अलग है ब्रह्म की और अंतरम भगु तुम्हारे अंदर बैठा है और फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है अंदर तुम्हारे पर ज्ञान की दृष्टि से बहुत दूर है अब क्यों है ये सारी गड़बड़ उसके तीन चार कारण बताए अगले मंत्र के टुकड़े में निहारेण प्रावृत्ता क्यों है ये सारी गड़बड़ क्यों नहीं ब्रह्म को जान पा रहे निहार निहारेण प्रावृता निहार कहते हैं कोहरा जैसे ठंडी पड़ती है तो कोहरा हो जाता है धुमस गुजराती में धुमस कहते हैं धुमस और उधर हिंदी में कोहरा तो जैसे कोहरे में सारी वस्तुएं ढक जाती है। कुछ दिखता नहीं विजिबिलिटी कम हो जाती है तो अविद्या का कोहरा छाया हुआ है तुम्हारे ऊपर इसलिए तुमको समझ नहीं आता ब्रह्म क्या है और जगत क्या है और प्रकृति आत्मा क्या है क्योंकि अविद्या में ढके हुए आप लोग इसलिए आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती एक कारण दूसरा जल तुम फालतू की बकबक बक करते हो बिना प्रमाण के बात करते हो बिना तर्क की बात करते हो शास्त्रों को पढ़ते नहीं और व्यर्थ की इधर उधर की फालतू बातें करते हो इसलिए तुमको समझ में नहीं आता और असूत्री तीसरा कारण है बस प्राण पोषण में तत्पर हो सुबह उठे नहाए धोए ऑफिस गए पैसे कमाए खाया पिया शाम को पार्टी में गए डांस किया रात को सो गए छुट्टी और संडे हो तो फिर बात ही क्या है फिर तो पूरा दिन तो सारा दिन खाने पीने में लगे रहते हो अपने प्राण पोषण में तत्पर रहते हो ईश्वर क्या है आत्मा क्या है सोचते ही नहीं सभी समय नहीं निकालते चिंतन नहीं करते मनन नहीं करते ध्यान नहीं लगाते कुछ भी नहीं करते तो ईश्वर कैसे समझ में आएगा नहीं आएगा ये सारा समय निकालना पड़ेगा शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा तब अविद्या दूर होगी तब मन शुद्ध होगा तब सच्चाई समझ में आएगी और चौथा है उक्त शासक चरंती। और बस शब्दार्थ को जान करके आप एक दूसरे के खंडन में लगे रहते हो सारा दिन वो गलत ये गलत वो गलत ये गलत अपनी ऊंची अकल दिखाते रहते हो और दूसरे का खंडन करते रहते हो इसलिए सच्चाई समझ में नहीं आती तो सच्चाई को समझने के लिए ब्रह्म जीव प्रकृति तीन वस्तु अलग अलग हैं। इसको समझने के लिए आपको शास्त्र पढ़ने होंगे अविद्या को दूर करना होगा और केवल खाने पीने में मौज मस्ती में मत लगे रहो थोड़ा समय निकालो थोड़ा ध्यान करो चिंतन करो मनन करो विचार करो हैं यज्ञ करो उपासना करो तो आपका मन शुद्ध होगा आपको सच्चाई समझ में आएगी और ये फालतू भी बगभग मत करो प्रमाण से बोलो तर्क से बोलो जो मन में सो देते हैं लोग तो तो ऐसा मत करो प्रमाण से बोलो तर्क से बोलो सोच समझ के बोलो नहीं मालूम तो मना कर दो कि मुझे नहीं पता मैं नहीं जानता तो इस प्रकार से हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमें ईश्वर भी समझ में आएगा आत्मा भी समझ में आएगा और ये संसार भी समझ में आएगा सब कुछ समझ में आ जाएगा और हमारा ये जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा तो समय को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ विराम देता हूँ हाँ, सूचना देंगे